तथा तथा अग्निहोत्रुपाल हो गया आतिथ्यम वैश्वेव च आतिथ्यम विधीयते ऐसा इष्टम इति सुंदर इष्ट अधीये से मिजाक इष्ट लिखिए अग्निहोत्र वेदा चापाल हो गया अग्निहोत्रम अग्निहोत्र वेदा चापाल आतिथ्यम वैश्व आतिथ्य वैश्वेव चीय और लिखना दूसरा वापी कूप तटादी कूप तटादी देवतायतना चा देवता देवतायतना क्या अन्न प्रदान माराम अन्न प्रदान प्रदान प्रदान पूर्तम पूर्तम इत्यभिधीयते इत्यभिधीयते पूर्तम इति अभिधीयते मिलाकर कैसे लिखेंगे दुण इत्यभिधीयते हो गया अब समझ लेना ये जो इष्टाफूर्त शब्द आया था उस पर इष्ट का होता श्रौत श्रौत कर्म है कर्म स्रोत कर्म का अर्थ है स्मारक कर्म स्मृतियों में कहे गए कर्म तो स्रोत कर्म कौन है बताते हैं अग्निहोत्र तप्य क्या वेदा नाम अनुपालनम और वेदों का संरक्षण करना कैसे अध्ययन अध्यापन के द्वारा के द्वारा वेदों का संरक्षण करना वैसे का का करना भी होता है पर तो पर यही लेना अच्छा है। वेदों का संरक्षण करना या अध्ययन अध्यापन के द्वारा वेदों का संरक्षण करना या वेदों का अध्ययन अध्यापन करना आतिथ्यम था वैश्वे आतिथ्यम का अतिथि सत्कार और वैश्वेव जो भोजन के पहले अग्नि में कुछ आहुतियाँ दी जाती है वो वैश्वेव है और पंच महायज्ञ वगैरह सब समझ लेव तो ये, ये, ये कर्म इष्ट कहे जाते हैं क्या आपकी पुस्तक में तो स्रोत स्ना समझाया था ना शंकर वास्तव तो है ना तो इस प्रकार से इसका क्या अर्थ है हाँ ये स्रोत कर्म कहे जाते हैं मतलब श्रुति विहि कर्म कहे जाते हैं आगे देखेंगे वापसी कूप, तटाक तटाक तो होता है सरोवर तालाब और वापी कूप देखना कूप होता है छोटा वापी होती है बड़ी बाउडी हिंदी में कहते हैं पर वो कुछ काफी बड़ी होती है कूप से बड़ी होती है तालाब से छोटी होती है वापी कूप तटाक आदि आदि से धर्मशाला बनवाना है विश्रामगिरी बनाना ये सभी और देव जी विश्राम आजकल जैसे नहीं तो पैसा लेकर होता है ये नहीं पहले नहीं। सब फ्री सब होता था के तो लिए ये सुनता है फ्री फ्री जाती थी देने से स्वयं भी कहीं जाएंगे और स्वयं को भी फ्री मिलेगी वह भी कुछ तटा दादी क्या देवता इतना नहीं और देवग्री या देवता का मंदिर देवता का मंदिर अन्न प्रदान कर अन्न दान करना और आराम कर उद्यान उद्यान लगाना बगीचा लगाना ठीक है अन्नदान करना और उद्यान लगाना पूर्त मितिया इन कर्मों को पूर्त कहा जाता हाँ। है पूर्त का स्मार्ट पूर्त का क्या है स्मार्थ कर्म हाँ बगीचा हाँ। लगाने से बहुत लाभ है ना कितने पक्षी उसमें रहते हैं पक्षियों को रहने का साधन मिलता है पक्षियों को खाने को फल मिल जाते हैं और पीतल के पेड़ में तो बहुत ऑक्सीजन देता है आधा दिन ऑक्सीजन देता है स्वास्थ्य के लिए भी लोगों को अच्छा है ये सब है तो स्रोत स्मार्ट कर्म हो गए अब क्या था सठ भाव विक्रिया भावा था ना लिख लीजिये भावविकारा भवंती वारसायणी भाव भाव भाव थी ही। ही। हो गया जामते विसनमते वर्धते क्षीयते वर्धते तो क्षीय सेनश्यती <laughs> विनश्यती मिलेगा जैसे अस्त यहाँ पदचेद ये रुपोगा जेयते जायतेस्ति विपणमते वर्धते तो क्षीयते वर्धते तो क्षीयते है यहाँ अपक्षीय यहाँ भी पूर्व हुआ है अविशति अब लगाइए भाव विकार सद भवन थी कि भाव विकार छ होते हैं मतलब भाव पदार्थ में रहने वाले छह विकार होते हैं भाव और अभाव द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव सप्त पदार्थ है हाँ तो सप्त पदार्थ में एक छाव पदार्थ है और सातवा भाव पदार्थ है भाव पदार्थ भाव पदार्थ हो गया तो भाव पदार्थ कितने विकार होते हैं छह विकार होते हैं ऐसा वारसायणी आचार्य मानते हैं कौन कहते हैं वारसायणी आचार्य मानते हैं तो छह के नाम देखना जायते अस्थि जायते उत्पत्ति उत्पत्ति अच्छा जायते से क्या लेना है उत्पत्ति और अस्थि अस्थि है ना अस्सी के लिए उत्तम लोग का अस्तित्व उत्पन्न लुगे पदार्थ का अस्तित्व अच्छा अस्तित्व अच्छा।, अच्छा और भी परिणाम तो है क्या परिणाम देखो हर वस्तु का हमेशा कुछ न कुछ परिणाम होता रहता है आप जो छोटा सा बीज होता है ना उसको बो देंगे तो कैसा कैसा परिणाम होगा तो उसमें अंकुर निकल जाएगा और बड़ा हो जाएगा शाखाएं आ जाएंगी बहुत विकास हो जाएगा उसमें फूल हो जाएंगे फल हो जाएंगे तो परिणाम हाँ तो परिणाम होता रहता है और वस्त्र भी देखो इसका भी परिणाम होता रहता है तभी नया के नया रहता है फिर कैसे थल जाता है तो परिणाम तो हमेशा चलता ही रहता है शरीर का भी परिणाम होता रहता है परिणाम एक तरह का परिवर्तन ही है ना अवस्थान पर वैसे परिणाम का होता है अवस्थान पर अन्य अवस्था की प्राप्ति और परिवर्तन भी यही है वर्धते का अर्थ है वृद्धि वर्धते का क्या है वृद्धि वृद्धि समझते पढ़ना बढ़ना तो जो भाव पदार्थ है वो बढ़ता रहता है और अपना क्या अर्थ है छीन होना कमजोर होना दुर्बल होना का क्या अर्थ है तो ये भाव पदार्थ के छह विकार होते हैं भाव पदार्थ में कितने विकार होते हैं छह? मतलब क्या है उत्पत्ति उत्पन्न होना अस्थि उत्पन्न पदार्थ का अस्तित्व और क्या है आपका परिणाम परिणाम वृद्धि छीन होना और विनष्ट होना शीन होना और विनष्ट होना या विनाश अब देखो घटपट में सब में देखिए घटपट है। कैसे हैं इनकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति होने के बाद फिर इनका अस्तित्व आता है और इनका परिणाम भी होता रहता है और वृद्धि पेड़ पौधे में देख सकते हैं पेड़ को उद्यम देख सकते हैं घट में भी वृद्धि नहीं देख सकते पेड़ को उदय दे सकते हैं अब अक्षते का क्या रूपये क्षीण होना क्षीण होना ना उसको का क्या होना ये भाव पदार्थ के छह विकार हैं और इन छह विकारों में से आत्मा में कोई भी विकार नहीं है क्योंकि तो आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं है तो आत्मा तो पहले से है देह के साथ संयोग तो होता है नूतन देह के साथ संयोग और पूर्व देह से योग तो होता है पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है देह प्राप्ति से पहले भी आत्मा रहती है अब आत्मा का वैसे उत्पन्न उत्पन्न आत्मा उत्पन्न नहीं होती है ना तो उत्पन्न होने पर होता है आत्मा का नहीं? आत्मा है तो आत्मा का अस्तित्व तो है पर उत्पन्न होने पर अस्तित्व तो नहीं है आत्मा का है। तो उसमें ये विचार भी नहीं है भी मतलब परिणाम परिणाम होता है जैसे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है हमेशा वस्कु बदलती रहती है ना तो ऐसा आत्मा का तो कोई परिणाम भी नहीं होता है तो एक ही जैसा रहती है वह घटेगा तो वृद्धि आत्मा में तो कोई वृद्धि भी नहीं होगी कि जो बहुत बड़ी हो जाए वो तो है ही भी हो करके छीण होना वो तो क्या छीन भी नहीं होती है घटी भी नहीं है करके विनाश भी नहीं होता है आत्मा का, तो इन छह भाव विकारों से रहित आत्मा है अच्छा अब अपना पाठ देखिए भाव पदार्थ के छह विकार होते हैं अब इन छह विकारों से रहित आत्मा होती है अपना। यही से अशोक्यान से खिलना है अशोक यहाँ से लेकर ये जो पहले आया था ना कि पहले तो भाषिककार ने अपना मत बताया की सर्व कर्म संस पूर्वक आत्म ज्ञान से शोक मोह की होती है, है? शोक मोह संसार के बीज हैं अब इनकी निवृति किससे होती है चलो तो करो सन्यासपूर्वक तो आत्मज्ञान से और शोक मोह का कारण क्या है बताया ना, तो ना नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। क्या स्नेह के कारण ठीक मोहते आपने नहीं। और स्नेह और स्नेह किससे होता है भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान किस प्रकार होता है आम वैसा लेकिन सबके मूल में क्या है अविद्या है ना अविद्या है स्नेह छेद होने पर क्या हो जाएगा शोक मोह और और इसमें क्यों होता है भ्रांति ज्ञान के कारण गया गया। और भ्रांति ज्ञान भी क्यों होता है तो कहेंगे अविद्या के कारण ठीक है तो शोक मोह का भी मूल कारण क्या हो गया अविद्या ही हो गई तो ज्ञान से अविद्या मतलब अज्ञान तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और जब अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से तो अज्ञान के कारण शोक मोह की भी निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो क्या होगा अज्ञान के कार्य शोक मोह भी nुँ. क्योंकि ज्ञान से कार्य सहित अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से क्या होता है कार्य सहित अज्ञान का तो अज्ञान का कार्य क्या है शोकमोह है सब चला जाएगा अज्ञान का कार्य सभी है भ्रांति ज्ञान भी अज्ञान का कार्य है इसमें भी सब उसी का है चलो पाठ लगाएंगे तो ये सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से शोक मोह की होती है या इसके मोक्ष होता है ये संसार अनु अनुप्तों कहा था ना इन्होंने जी ए? अच्छा ठीक है हम्म चलिए अब इसमें एक पक्ष क्या आया था पूर्व कक्ष की सर्वकर्म संास केवल आपने से मुक्त नहीं होता है बल्कि कर्म सहित ज्ञान से मुक्त होता है तो ज्ञापक भी क्या था अच्छे एवं धर्मम संग्राम न करी सचिव इसका अनेक मतलब है की इन श्लोकों के भस्मे देखेंगे की वहाँ फिर भाषा करते हैं क्यों कर्मण कर्म एव अधिकार कर्मणी एवं लगाया है कुरु कर्म एवं एव लगाया है तो वहाँ भाष्यकार कैसा ऐसे करते हैं वहीं देखिएगा ध्यान रखना वहाँ देखना इन शब्दों को आपको अभी देखो यहाँ पर तो भाष्यकार ने बताया कि वो ठीक नहीं है कि दोनों मिलकर के मोक्ष होता है वो ठीक है भाष्यकार के अनुसार सर्व कर्म संसपूर्वक आत्मज्ञान से उससे क्या होता है हाँ मोक्ष होता है क्योंकि अज्ञान के कारण बंधन है तो अज्ञान किससे दूर होगा सर्व कर्म संज्ञात पूर्वक के कारण बंदा मैंने क्या हो जाएगा अशोक से लेकर स्वधर्मो की चावेक्ष कितने श्लोक बीच में है देखो अशोक चान से लेकर के स्वधर्मो की चावेक्ष तक कहाँ से कहाँ तक जो श्लोक है ये देखिए की ये अच्छा चलो लगाइए ग्रंथ ऐसी यहाँ तक संपूर्ण का मतलब अशोच्यांग से लेकर के स्वधर्मो की चार ही लेना है हैं यहाँ तक ग्रंथ से ठीक है भगवता यथ परमारूपण कृतम कि भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का हम किया है जिस परमार्थ आत्म तत्व का तो तत्संख्य हम से क्या लेंगे परमार्थ आत्म तत्व है ना वो आत्म तत्व का अर्थ है आत्मा आत्मा ही तत्व है वो परमार्थ आत्म तत्व परमार्थ का मतलब है कि हमेशा रहने वाला जिसका तीनों कालो में बाद न हो तीनों कालो में निषेध न हो कि जो परमार्थ आत्म तत्व है वह संख्य है मतलब परमार्थ आत्म तत्व को संख्य कहते हैं ठीक है और नीचे या जायते लिखा है ना यह तद विषया बुद्धि जायते समझा रहा हूँ जो उसको विषय करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है वह शांत बुद्धि कहलाती तदविषया बुद्धि जायते किस को विषय करने वाली बुद्धि परमाशार्थ तत्व को विषय करने वाली बुद्धि देखो घट को विषय करने वाली बुद्धि को कहते हैं घट बुद्धि और पट को विषय करने वाली बुद्धि कहते तो फिर यहाँ पर संख को विषय करने वाली बुद्धि को क्या कहेंगे और संख का क्या अर्थ है अभी परमार्थ आत्म तत्व परमार्थ सांधिकार्थ ज्ञान भी है। ज्ञान देना देखो यहाँ बुद्धि को भी संघ कहा है और परमार्थ आत्म तत्व को भी संख्य कहा है परमार्थ आत्म तत्व को क्या कहा उसको विषय करने वाली बुद्धि को भी क्या कहां तो जब बुद्धि को शांत कहेंगे तब सांख्यार्थ भी हो जाएगा देखो आगे देखेंगे उसको विषय करने वाली जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो शांत बुद्धि बताइए जन्म आदि सद्रिया छह का अभाव होने से आत्मा के जन्म आदि वहाँ जायते थे ना जायते, तो जायते क्या उत्पत्ति या जन्म जायते क्या थे उत्पत्ति या उत्पत्ति या जन्म पंक्ति लगाएंगे आत्मा के जन्म छह विकारों का अभाव होने से जनवादी छह विकार ये भाव पदार्थ के होते हैं पर आत्मा के हैं? नहीं है नूँ. तो आत्मा के जनवादी विकारों का अभाव होने से आत्मा अकर्ता आत्मा अकर्ता है आत्मा करता क्यों है क्योंकि छह विकारों भिकार, का, का रही। से रहित है ठीक है जनवादी छह विकारों से रहित होने के कारण आत्मा अकर्ता है इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का अनुरूपण करने से प्रकरण के अर्थ का किस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण करना है नहीं होने के कारण आत्मा है। आ, इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण होने से इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का प्रतिपादन होने से आत्मा अकर्ता है लग गया अरे नहीं नहीं उल्टा बोल गया देखो आत्मा के जनवादी विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा कर्ता है इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का अनुरूपण करने से या तद विषय बुद्धि जायते यहाँ अन्वय लाना है या तद विषया हाँ जो परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है सा वह क्या है लग जाएगा देखो परमार्थ आत्म तत्व अनुरूपण कृतम तत्संख्यम तत्संख्यम के बाद अन्वय पर ध्यान देना आत्मनोजन्म आदि सद विक्रिया भावाद अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणादि या तद बुद्धि जाएते जो सदेष बुद्धि उत्पन्न होती है मतलब क्या कहते हैं सांख बुद्धि बुद्धि जानते हैं ना घट ज्ञान को घट ज्ञान और घट बुद्धि एक ही है ना घट ज्ञान और घट बुद्धि एक ही है घट बुद्धि और घट ज्ञान एक ही है तो घट ज्ञान को कहते हैं घट विषय ज्ञान घट को विषय करने वाला और पट ज्ञान को कहते हैं पट ज्ञान पट को विषय करने वाला ज्ञान पट को विषय करने वाली बुद्धि ज्ञान से जिस वस्तु का बोध होता है वह वस्तु ज्ञान की विषय होती है ज्ञान से जिस, गह, से जिस, जिस वस्तु का, का बोध होता है वह वस्तु ज्ञान की घट ज्ञान से किसका बोध होता है तो घट ज्ञान का विषय और पट ज्ञान से किसका बोध होता है तो पट ज्ञान का विषय तो यहाँ ध्यान देना परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली जो बुद्धि है उससे किसका बोलोग कोई असुविधा हो jam, parna, parma, parma parma, parma. Parma. So, ओ, तो पूछ लेना हमसे ठीक है तो संख लग जाएगा या तब या बुद्धि जाए थे स शांत बुद्धि ठीक है तो यहाँ बुद्धि भी हो गयी शांत और परमार्थ आत्म तत्व भी क्या हो गया शांत सर्थ वह स्त्री है ना तो यहाँ सा क्या लेंगे सांख्य बुद्धि वह सांख्य बुद्धि जिन ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिस ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिस ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है ते सांख्या वे ज्ञानी सांख्य हैं सांख्य का अर्थ है यहाँ पर सांख सांख्य का क्या अर्थ है सांख शब्द का प्रयोग किसके किसके लिए है इस अनुच्छेद में एक तो परमार्थ आत्तव के लिए और फिर बुद्धि के लिए और फिर सांख योगी सांख्योगी मतलब ज्ञानी सांख्योगी का क्या अर्थ है ज्ञानी वह बुद्धि जिस ज्ञानियों के जिस ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वह बुद्धि जिस ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से तो, तो ते से क्या लेना है ते ज्ञानी ना ते ज्ञानी हाँ ठीक है ते से क्या लेना है वह बुद्धि वह शांत बुद्धि जिन ज्ञानियों की अनिवार्य रूप से होती है वे ज्ञानी शांत कहे जाते हैं सांख क्या शांत योगी संख्य का क्या अर्थ है तो तीन के लिए संख शब्द आ गया परमार्थ तत्व के लिए आया बुद्धि के लिए आया और शांत योगी के लिए ज्ञानी के लिए भी संख शब्द आया तीनों के लिए आया यहाँ पर अब ये यहाँ पर सांख्य को बताया अब बता रहे है कि इसको सांख्यार्थ ज्ञान योगी हो गया ना ऐसे देखना एक श्लोक में सांख और योग दोनों का नाम आया है क्या है बोलना शांख और योग यहाँ पर चार्ण योग, चार्ण योग तो हाँ, है ना नकार से क्या है ज्ञान योग और योग कार्य से लेना कर्मयोग और योग से क्या लेना है योग लेना है यहाँ पर अच्छा तो अब देखना कर्म योग से जिसका चित्र शुद्ध हो जाता है वह व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी होता है तो अब आगे देखना एकस्या बुद्धि एकस्या से क्या लेना है इस बुद्धि कौन बुद्धि संख्य बुद्धि क्या लेना है हाँ सांख्य बुद्धि मतलब है आपका ज्ञान योग सांख्य बुद्धि का क्या अर्थ है ज्ञान योग ध्यान रखना हाँ वो वही देखेंगे है ना वो वही देखेंगे जब आएगा ना एक बुद्धि का क्या अर्थ है संस बुद्धि ज्ञान योग है ना तो शांत बुद्धि की उत्पत्ति के पहले सांस <laughs> बुद्धि की उत्पत्ति के मतलब ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले क्या होगा कर्म योग क्या होगा तो ध्यान देंगे आगे जो लिखा है ना आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तवाद्या पूर्वक हो मोक्ष साधना अनुष्ठान रोपण लक्षण योगा ये योगा लिखा है नब ध्यान देना एक अस्या बुद्ध जन्मनाफरा के इस सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति के पहले सांख्य बुद्धि का क्या है ज्ञान योग ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले फिर योगा लिखा है ना यहाँ तक पढ़ा है तो योग से क्या लेना है आपको वहाँ कर्मयोग इस बुद्धि है ना इस बुद्धि से मतलब ज्ञान योग की उत्पत्ति से पहले कौन सा योग होगा तो वो योग किसका हुआ चक है कर्मयोग का अब उसके पहले जो शब्द है उनको देखना तो कर्म योग करने के लिए जो है ना कर्म करने के लिए देह से भिन्न आत्मा, जी तो दे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं तो देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं है वो शास्त्रीय कर्म कर ही नहीं सकता है नहीं? जो देह से भिन्न आत्मा को जानेगा वही सोचेगा कि हमको बुरे कर्मों से बचना चाहिए अच्छे कर्म करना चाहिए और तो दे को ही आत्मा मानने का वो तो ऐसा विचार नहीं करेगा वो सोचेगा देह नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो जाएगी दे से अलग आत्मा है नहीं तो वो विचार ही नहीं करेगा फापुफ का है और फिर मरने पर क्या होता है देखो याद करने से स्वर्ग प्राप्त होता है स्वर्ग सब प्राप्त होगा मरने पर तो मरने पर यह रहेगा क्या नहीं रहेगा नहीं रहेगा न आज जो देह से भिन्न आत्मा रहेगा तो देह से भिन्न आत्मा को समझता है वही व्यक्ति कर्म कर सकता है तो कभी कर्मों का अधिकारी देखना आत्मानो दे आदि व्यतिरिक्तव तो, की आत्मा का दे आदि से भिन्न तो। दे आदि व्यतरित्व करते देख से भिन्न दे तो दे दे कौन है? है आत्मा तो दे आदि व्यक्ति आत्मा है तो दे आदि व्यक्ति तो किसका होगा आत्मा का दे आदि व्यक्ति मतलब आत्मा दे आदि से व्यतिरिक्त है ऐसा ज्ञान होना चाहिए कर्म करने के लिए ऐसा ज्ञान तो आत्मा का दे आदि से व्यक्तित्व का ज्ञान हम समझा देंगे आपको अभी और कर्तृत्व भोक्तृत्व अपेक्षो मतलब कर्तव भोक्तृत्व की अपेक्षा रखने वाला कौन वही कर्मयोग कौन बताता कर्मय। हूँ मैं कर् मतलब कर्मयोग के लिए मानना ये ज्ञान होना चाहिए इसका कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है जो करता ही क्या होता है फल का तो इसका जो कर्म का कर्ता होगा वही फल का भोक्ता तो भोक्तृत्व को लक्षणा से कर लेना कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्तृत्व ज्ञान की करने तो कर्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला और भोक्तृत्व ज्ञान की तो कर्तृत्व भोतृत्व का जिसको ज्ञान नहीं है वो कर्मयोग कर सकता है तो इनकी अपेक्षा करने वाला हो तो गया कर्मयोग किसकी अपेक्षा करने वाला हो गया कर्तव ज्ञान और भोक्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन हो गया कर्मयोग और इसकी तू की अपेक्षा करने वाला मतलब दे आदि व्यक्तित्व के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला दे से व्यक्तित्व आत्मा है कि नहीं है थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना पर्वत में वी की अनुमति किससे होती है धूम से आप बताइये धूम धूम होने से अनुमिति हो जाएगी की धूम का ज्ञान होने पर अनुमति होगी है ना कभी व्यापार क्या माना गया लिंग बराम मतलब लिंग का ज्ञान होना चाहिए धूम लिंग है लेकिन उससे ज्ञान वे बिना होगी तो लिंग परामर्श को क्या माना गया व्यापार तो दे आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है तो दे आदि से व्यक्ति आत्मा होने पे कर्म हो जाएगा की दे आदि से व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होने पे कर्म होगा तो वही है लगाइए तो दे आदि से व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला ज्ञान को हर के साथ जोड़ना है दे आदि आत्मा के दे आदि ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन अपेक्षा करने वाला कौन है योग योग मतलब कर्मयोग आदि कौन है आत्मा।, आत्मा तो दे आदि किसका होगा आत्मा आत्मा का। के दे आदि से व्यक्ति की अपेक्षा करने वाला कौन हुआ कर्म योग। कर्म योग ने उसकी अपेक्षा होगी अब कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्मयोग करते समय आत्मा को करता भोक्ता मानना पड़ता है आत्मा को तो तो, तो आदि की अपेक्षा करने वाला कौन हो गया कर्मयोग हो गया अच्छा अब जो करता होगा ना वही क्या होगा कि धर्मा धर्म का आश्रय होगा वही क्या होगा धर्मा धर्म का पूर्ण पाप का आश्रय होगा तो आदि से वही ले, ले लेना है धर्मा धर्म का आश्रय का ज्ञान धर्मा धर्म के आश्रय का ज्ञान कि अपेक्षा करने वाला कौन कर्मयोग और बताते है कर्मयोग को धर्मा धर्म विवेक पूर्व को कि धर्मा धर्म के विवेक पूर्वक धर्मा धर्म का विवेक भी होना चाहिए कर्म करने के लिए कि धर्मा धर्म के विवेक पूर्वक कौन होगा कर्मयोग ये सब कर्मयोग के विशेषण है नहीं। नहीं। आगे मोक्ष साधना अनुष्ठान रूपण लक्षणों लिखा है ना यहाँ निरूपण शब्द की अपेक्षा नहीं है आप पुस्तक में घेर सकते हैं उसके बिना ही पाठ लग जाता है हमारे पास एक पुस्तक ये है इसमें निरूपण पाठ रखा ही नहीं गया है हटा रखा है पुस्तक में निरूपण को ध्यान देंगे तो मोक्ष के साधन का अनुष्ठान रूप मोक्ष का साधन क्या होता है ज्ञान क्या होता है भ्यान. तो ज्ञान का अनुष्ठान रूप कर में क्या नहीं है ना तो यहाँ पर मोक्ष साधन का लक्ष license, यहाँ पर मोक्ष शब्द का लक्षणा से अर्थ है मोक्ष हेतु मोक्ष का के अर्थ लक्षणा से हाँ right मोक्ष का अर्थ है मोक्ष हेतु तो मोक्ष हेतु कौन हो जाएगा ज्ञान मोक्ष का अर्थ है मोक्ष का हेतु ज्ञान ये ये लक्षणा से अर्थ किया गया है क्यों किया गया हमारी बात पर ध्यान गया क्योंकि क्यों मोक्ष के साधन का अनुष्ठान मोक्ष का साधन क्या होता है ज्ञान तो तो नहीं नहीं, नहीं। इसलिए मोक्ष का क्या अर्थ यहाँ पर मोक्ष का हेतु ज्ञान क्योंकि जानते है की सबके संबंध वो लक्षण है वो लक्षणा भी जंतु तात्पर्य अनुसत थी जब वक्ता से तात्पर्य सिद्धि सत्यार्थ से न हो तब क्या किया जाता है लक्षणा तो सत्यार्थ लेने से मोक्ष कार मोक्ष लेने से तो यहाँ तत्पर सिद्ध नहीं हुआ इसलिए क्या करना पड़ा लक्षण तो का क्या अर्थ है ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना ज्ञान के साधन का अनुष्ठान तो ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना ही तो करनी होगा ज्ञान का साधन का अनुष्ठान करना ही क्या है तो ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप योग ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप है। योग योग का मतलब कौन सा योग कर्म योग कर्मयोगबारा देखेंगे इस एतस्य बुद्धे का अर्थ बुद्धि इस शांत बुद्धि की उत्पत्ति के पहले क्या होता है कर्मयोग तो कर्म योग कैसा है तो उसको समझ लेना इस बुद्धि की उत्पत्ति के पहले Intent? आत्मा के बे से ऐसी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला या आत्मा दे से भिन्न इस ज्ञान की अपेक्षा करने वाला तरल शब्दों में क्या आत्मा दे से भिन्न इस ज्ञान की, की अपेक्षा करने वाला तथा कर्तृत्व ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्त भोक्तृत्व की अपेक्षा करने वाला नहीं वही कर्तृत भोक्तृत्व ज्ञान की माता भोक्ता इसे ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कौन कौन योग तथा धर्मा धर्म के विवेक पूर्वक होने वाला कौन धर्मा धर्म के विवेक पूर्वक होने वाला धर्म धर्म के विवेक पूर्वक होने वाला मोक्ष के हेतु ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप योग मोक्ष के हेतु ज्ञान का साधन मोक्ष के हेतु ज्ञान का साधन तो करनी है ना मोक्ष के साधन मोक्ष के साधन नहीं मोक्ष के हेतु ज्ञान मोक्ष के हेतु ज्ञान के साधन क्या होता कर्म मोक्ष के हेतु ज्ञान का साधन क्या होता है तो मोक्ष के हेतु ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना रूप कर्मयोग है लगा? बुद्धि मतलब उस, उस योग को विषय करने वाली बुद्धि उस योग को मतलब कर्म योग को विषय करने वाली बुद्धि उस योग को विषय करने वाली बुद्धि योग बुद्धि कही जाती है योग बुद्धि करते कर्मुद्धि है ना सा लेना योग बुद्धि वह योग बुद्धि जिन कर्मियों के लिए अनिवार्य रूप से होती है जिन कर्मियों की अनिवार्य रूप से होती है ते योगी ना, ते से क्या लेना है यहाँ पर कर्मिना वे कर्म करने वाले योगी हैं योगी का क्या अर्थ है कर्म योगी है। योगी का क्या अर्थ है कर्मयोगी है तो ये है अच्छा देखना जो शांत है ना ज्ञान ज्ञान मार्ग ज्ञान योग उसमें परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि सत्य आत्मा कैसा है, है से है ना उत्पन्न होता है ना मरता है थीक -थीक का चाहिए। और कर्म करने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए की वो देश भिन्ना आत्मा है इसका कर्ता भोगता है, है इसका ज्ञान होना चाहिए अभी आगे चलेंगे तथा चा और उस प्रकार भगवता कि भगवान ने विभक्त दो बुद्धि निर्देश की अलग अलग दो बुद्धियों का निर्देश किया है और वैसे भगवान ने अलग अलग दो बुद्धियों का निर्देश किया है मतलब सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि किस प्रकार निर्देश किया देखना ऐसा के अभीता सांखे के ते करते तेरे लिए तेरे लिए ऐसा सांख तेरे लिए सांखे ऐसा अभीता तेरे लिए सांखे ऐसा बुद्धि अभिता तेरे लिए शांत के, के, के? विषय में या बुद्धि कही सांखे का क्या अर्थ है सांख के विषय में है तेरे लिए शांति के विषय में या बुद्धि कही तू इमाम है ना तू योगे इमाम सुनो तू करते किन्तु योगे करते योग के विषय में इमाम करते बुद्धि किंतु योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो तेरे लिए शांत के विषय में बुद्धि कही गयी किंतु योग के विषय में बुद्धि को तो सांख के विषय में होने वाली बुद्धि सांख्य बुद्धि योग के विषय में होने वाली बुद्धि योग बुद्धि हाँ क्या था और वैसे अलग अलग भगवान ने दो बुद्धियों को कहा है अच्छा अलग अलग दोनों मार्ग है ऐसा इनका मतलब है दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है ऐसा भाष्यकार का तात्पर्य है तयोचा तयो हो चा, तयो चार सांख्य बुद्धि आशयाम यहाँ क्या तयो तयों का अर्थ करते उन दोनों में या उन दोनों बुद्धियों में किसने सांख बुद्धि और एक अच्छा लगाइए क्या तय और उन दोनों बुद्धियों में उन दोनों दियों दियों बुद्धियों में सांख्य बुद्धि वाली सांख बुद्धि आश्रयाम का क्या थे है सांख बुद्धि से आश्रित रहने वाली सांख्या नाम ज्ञान योगी या सांख योगियों की ज्ञान से होने वाली निष्ठा को भी भक्ता व क्षति कहेंगे पंक्ति लगाएंगे क्या तयों और उन दोनों बुद्धियों में उन दोनों उन दोनों बुद्धियों में संख्या नाम करते हैं है ये सांख की संख्या नाम का क्या अर्थ है सांख योगियों की या संख्यो की यहाँ सब भी आया था ना ज्ञानियों के ज्ञानी नाम बहुत ना तो यहाँ ध्यान देना उन दोनों बुद्धियों में सांख्य बुद्धि की आश्रित रहने वाली और सांख्या नाम का क्या अर्थ है सांख्यों की या ज्ञानियों की सांख्यो की या ज्ञानियों की ज्ञानियों की अर्थ कर सकते हैं ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा किसकी आश्रित रहेगी बुद्धि की है न ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा किसकी आश्रित रहेगी सांख बुद्धि से तो ज्ञान योग और तो सांख्य योग एक ही बात है सांख्यम योग योगा जब ऐसा कर देंगे तो सांख यो योग का क्या अर्थ है ज्ञान योग और सांख्यम क्या योग यदि ऐसा कर देंगे तो अलग अलग सांख्य ज्ञान योग योग करते योग सांख्यम योग योगा यदि ऐसा कर्म धारे करते हैं तो संख्य योग करते ज्ञान योग अब यहाँ पर यदि इसमें क्या करें आप दोनों समास करते हैं तो ज्ञान योग तो यो का अर्थ हो जाएगा तो योग ऐसा ध्यान रखना तो ज्ञानियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा ज्ञानियों की ज्ञान योग, योग से होने वाली निष्ठा यह किसकी आश्रित रहेगी सांख बुद्धि की आश्रित रहेगी तो इस निष्ठा को पृथक कहेंगे पंक्ति लगेगी क्या तयों और उन दोनों में सांख्य बुद्धि की आश्रित रहने वाली Mm -hmm. इस प्रकार ये महाभारत का अंश हैूप से मैंने कहा है पहले वेद रूप से मैंने ये भगवदगीता का नहीं है महाभारत में अलग अंश है तथा चाह योग बुद्धि आश्रयाम कर्म कर्मयोग निष्ठा विभक्ताम वक्की क्या तथा और वैसे योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली योग से लेना यहाँ पे कर्म योग है जो योग बुद्धि की आश्रित रहने वाली कर्म योग से होने वाली निष्ठा को अलग करेंगे कर्म योग से होने वाली निष्ठा को अलग करेंगे है ना या कर्म योग से होने वाली प्रथक निष्ठा को कहेंगे अब योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली फिर कर्म कर्मयोगियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा को ऐसा कह सकते हैं तो संख्या नाम वहां याद है ना तो यहाँ कर्मणाम भी आप कर सकते हैं कर्मणाम कर सकते हैं ना योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्मियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा को पृथक कहेंगे या कर्मयोग से होने वाली पृथक निष्ठा को कहेंगे निष्ठा को पृथक कहेंगे या पृथक निष्ठा को कहेंगे ऐसा कह सकते हैं इसी प्रकार ऊपर भी समझ सकते हैं निष्ठा को पृथक कहेंगे अभिवक्ताओं निष्ठा को छे ऐसा ऊपर भी किस प्रकार का कर्म काम योगीन योगी नाम जब में आ गया है ना इस कर्म योग से होने वाली योगियों की निष्ठा हाँ ज्ञान योगे नोगेन संख्या नम संख्यो की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा अब लगाइए एवं शांति बुद्धि योग बुद्धिम के आश्रित्य ऐसा लगाएंगे साथ चले पंक्ति देखते हैं एवं शांत बुद्धिम योग बुद्धिम के आश्रित्य द्वि निष्ठे विभक्त भगवता ये उक्त है ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व कर्तृत्वत्वानेकत्व बुद्धिया पुरुषाश्रयभव पश्यता अब ऐसा लगाइए इसको पहले देखना कर्तृत्वाकर्तृत्वत्वानेकत्व बुद्धि आश्रयो ज्ञानकर्मणो कर्तृत्व अकर्तृत्व एक और अनेकत्व बुद्धि तो कर्तव बुद्धि एकत्र बुद्धि और अनिक्व बुद्धि तो ध्यान देना ज्ञान योग में कर्तृत्व होगी की कर्म योग में होगी कर्म योग कर्मयोग तो कर्तृत बुद्धि आश्रित है ना कर्तृत्व बुद्धि के आश्रित कौन होगा कर्म योग कर्तृत बुद्धि के आश्रित होगा कर्म योग और अकर्तृत्व बुद्धि के आश्रित कौन होगा अच्छा और फिर एकत्व है ना कि ज्ञान के लिए क्या मालूम होना चाहिए एक आत्मा है तो एकत्व बुद्धि का आश्र कौन होगा जीज़। जीज़। एक आत्मा है और कुछ नहीं है और ये करता है ये कर्म है ये करण है।, है तो इस प्रकार अनेकत्व बुद्धि का आशीर्व कौन होगा आत्मा एक है इस प्रकार एकत्व बुद्धि का आशित होता है ज्ञान योग और ये करता है ये भोगता है ये कर्ण है इस प्रकार अनेकत्व बुद्धि का आसर कौन होता है तो पंक्ति लगाइए ये ध्यान रखना कर्तित और अनेकत्व बुद्धि के आश्रित है कर्म तो तो योग अब अकर्तृत्व और एकत्र बुद्धि के आश्रित है ये समझ जाएंगे आप कर्तवर्तित एक तथा अनेकत्व तो बुद्धि के आश्रित है ज्ञान और कर्म में ज्ञान कार ज्ञान योग कर्म कर्मकार कर्म योग इन बुद्धियों के आश्रित ज्ञान और कर्म में ज्ञान और कर्म में एवं कर्म पहले करना एवं कर्तवर्तित एक बुद्धि ज्ञान कर्मो ज्ञान और कर्म में ज्ञान और कर्म का कर लेना ज्ञान और कर्म का ज्ञान और कर्म का एक पुरुष आश्रित्वासंभव पश्यता एक पुरुष के आश्रित रहना असंभव असम्भव कर एक पुरुष के आश्रित रहना असम्भव जानकर ध्यान देना की ये ज्ञान जो है किस बुद्धि का आश्रित रहेगा बुद्धि किस बुद्धि का आश्चित रहेगा आकर्षित और आकर्षित तोड़ एकत्र बुद्धि का रहेगा कर्मियों की किसी बुद्धि का अस्तित रहेगा तो ध्यान रहे तो देना करतृत्व और अनेकत्व तो बुद्धि भी आश्रित है अकर्तित्व और एकत्र तो बुद्धि भी आश्रित है तो दोनों बुद्धियाँ विपरीत है कि नहीं है तो एक व्यक्ति में ऐसी दोनों बुद्धियाँ हो सकती है इसलिए बोलते हैं एक पुरुष के आश्रित रहना असंभव जानने वाले किसको ज्ञान और कर्म को कर्तित्व कर्तित्व एकत्र तथा अनेकत्व बुद्धि के आश्रित कौन ज्ञान और कर्म बुद्धि के आश्रित ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के आश्रित रहना असंभव जानने वाले ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के आश्रित रहना असंभव जानने वाले कौन भगवान ने जानने वाले कौन पश्चा भगवता तृतीयांत है भगवता भी तृतीयांत है उसका वहाँ अन्वय करेंगे देखने वाले भगवान ने सांख्य बुद्धिम चाहे योग बुद्धिम आश्रित सांख बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर के विभक्त उक्ते कि अलग अलग दो निष्ठाएं कहीं है विभक्त का क्या अर्थ है अलग अलग दिव्य उक्ते दो निष्ठाएं कहीं है दोबारा देखेंगे इसको एवं एवं पहले है एवं कर्तृत्व कर्तृत्व एकत्वनेकत्व बुद्धि आश्रय हो ज्ञान कर्मणो हो एक पुरुषाश्रय संभव पश्यता भगवता एव भगवता एव है शांत बुद्धिम चाहे योग बुद्धि आश्रित विभक्त उगते निष्ठे ये सब कर्म है कभी कर्ता में तृतीया हो गई भगवता में और कर्म में प्रथमा आ गई है प्रथमा कर्म है यहाँ पर क्या द्विष्ठे है ना इसलिए उक्त द्विवशांत है लग गया लग गया तो अलग अलग दोनिष्ठाएं कहीं है क्योंकि एक पुरुष के आश्रित दोनों निष्ठाएं नहीं हो सकती हैं उन्होंने ऐसी युक्ति भी दी अच्छा। है अच्छा यथा इतर विभाग वचनम जैसे यह विभाग बोधक वचन है जैसे यह विभाग बोधक वचन है यहाँ विभाग बोध कम थी विभाग बोध कम और विभाग बोध कम क्या तद बचनम चाहिए थी विभाग बचनम बोधक कहाँ गया सात पार्थिवादी नाम ऐसी उत्तर पर पदक संख्याम से उसका बोधक पद का योग हो जाएगा तभी विभाग वचनम का क्या अर्थ होगा विभाग बोधक वचन लग जाएगा जैसे यह विभाग बोधक वचन है विभाग बोधक वचन देखना यहाँ पर सांख्य बुद्धि योगे हो गया ना विभाग बोधक वचन और विभाग बोधक वचन जो है ना पूरा वेदात्मना मया परोक्ता कर्म योग योग जो युक्ति इन्होंने विभाग बोधक युक्ति भी रो दे दी कर्तृत्व प्रकर्तृत्व ये ये सब विभाग बोधक वचन हो गए कुछ गीता कुछ शास्त्र के वचन या कुछ युक्तियाँ हो गयी जैसे यहाँ विभाग बोधक वचन है जैसे यह विभाग बोधक है तथायु सातपथी है ब्राह्मणे अभी दर्शित नहीं तथा सातपथी ब्राह्मणे दर्शितम वैसा ही सतपथ ब्राह्मण में कहा है सतपथ ब्राह्मण एक वेदों का भाग है ठीक है वैसा ही सतपथ ब्राह्मण में कहा है अब देखना एकम प्रवराजिनः वहांता हम पद छेद करके पढ़ रहा एकम हे वो प्रवराजिना लोकम इच्छन त्राह्मण प्रव्रजी एक आत्म कर एक आत्मानम एकम से क्या लेना है इस आत्मरूप लोक की ही कामना करने वाले या इस आत्मरूप लोक को ही चाहने वाले किसको चाहने वाले हाँ मतलब इस आत्मरूप लोक को ही चाहने वाले प्रवराजिना प्रवराजिना कर् त्यागी पुरुष प्रबराजी करते त्यागी प्रभराजी ना ब्राह्मण त्याग करने वाले ब्राह्मण त्याग स्वभाव वाले ब्राह्मण प्रभ करते सन्यास ले लेते हैं प्रभ का क्या अर्थ है सन्यास लेते हैं तो सन्यास प्रबराजी ना ब्राह्मण है मतलब त्याग त्यागी ब्राह्मण है या कर्म त्याग करने वाले ब्राह्मण त्यागी ब्राह्मण और कर्म त्याग करने वाले ब्राह्मण कर्मो की त्यागी ब्राह्मण संन्यास लेते हैं किसकी इच्छा करने वाले ये लोकम इस लोक की इच्छा करने वाले उनका लोक क्या है आत्मा उनका लोक क्या है जो इस लोक को चाहे पृथ्वी तो लोक को चाहे या तो पितृी लोक को चाहे या स्वर्ग लोग को चाहे तो उनको तो फिर खूब कर्मानुष्ठान खूब करना चाहिए कर्म अच्छे करेंगे तो इन लोगों की प्राप्ति हो जाएगी इन लोगों की प्राप्ति और जिसको क्या है कि वे परमात्मा रूप ही लोक चाहिए जिसको कि परमात्मा रूप ही लोक चाहिए और कोई जिसके लिए लोक नहीं है और कोई स्वर्ग लोक या पृथ्वी लोक की कामना नहीं करता केवल आत्मा को ही चाहता है तो वो ऐसे चाहने वाले त्यागी पुरुष क्या करते हैं संते हैं कर्म की जरूरत नहीं।, नहीं ऐसा मतलब है पंक्ति लगाएंगे सत्य ब्राह्मण एव विचंता इस आत्मरूप लोक की ही कामना करने वाली प्रवृत्तिना करते कर्म त्यागी ब्राह्मण प्रभराजिना करते कर्म त्यागी ब्राह्मण है ना ये कर्म त्यागी ब्राह्मण संन्यास में लेते हैं फिर क्या कर्म करना है इस प्रकार सर्व कर्म संन्यासम विधाय इस प्रकार सभी कर्मो के संन्यास का विधान करके सर्व कर्म संन्यास का विधान करके है ना ब्राह्मण ले लेते हैं तो क्या हुआ सभी कर्मों का त्याग हो गया इस प्रकार सब सर्वकर्म सन्यास का विधान करके तेषण अर्थ है उसके शेष रूप से उसके उसके शेष वाक्य से कहा है या सर्वकर्म में ठीक है एक मिनट हाँ हाँ उसके सभी कर्मों का सन्यास का विधान करके उसके शेष रूप से कहा है शेष रूप से क्या कहा है तो देखना म प्रजया कर साम ऐसा न अयम आत्मा अयम लोक न करते अस्माकम जिन हम लोगों का अयम आत्मा यह आत्मा ही या लोक है यह तो आत्मा यह लोक है लोक क्या है उनका आत्मा लोक क्या है वो आत्मा को ही लोक मानते हैं आत्मा को ही और किसी को लोक मतलब आत्मा रूप लोक को चाहते हैं आत्मा ही लोक है उसी को तो चाहते हैं जिन हम लोगों का यह आत्मा ही या लोक है यह आत्मा ही लोक है या लोक है दो बार आयम है क्या जी। अं? नो आयम, आत्मा, आयम है। दो, दो बार है ना दो बार या आत्मा ही या लोक है यह आत्मा ही यह लोक है वे हम सब वे हम सब प्रजया किम ये संतान से क्या करेंगे संतान से हाँ आत्मा ही जिनका लोक है वे संतान से क्या करेंगे अब इसको इस लोक में अपना नाम चलाना है तो संतान चाहिए अथवा कोई सोचे हमने जिन कर्मों का आरंभ किया है शुभ कर्मों का वो कर्म चलते रहे तो उसके लिए क्या चाहिए संतान चाहिए या तो मर करके स्वर्ग जाना है शुभ कर्म करने हैं तो फिर इस सब प्रपंच के लिए कर्म करना पड़ेगा संतान चाहिए और जो आत्मा ही जिसका लोक है उसके लिए संतान अनदान कुछ नहीं चाहिए वही बताते हैं सत्योचा और वहाँ यह भी कहा है गदार परिग्रहा पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासो उत्तर कालम लोकत्रुत्र च मानुषम दैव ान कर्मरूपम पृथ्वीलोक प्राप्ति साधनम विद्या देवलोक देव प्राप्ति साधन शो काम जाते हैं अच्छा ईश्वर यही बात भी आपको हाँ हा, जो आत्मरूप लोक की कामना करने वाले है वो संन्यास लेते ले ले है इस प्रकार किसका विधान हो गया सर उकर में सन्यास का विधान हो गया और शेष से ये कहा गया कि हम प्रजा से क्या करेंगे मतलब संतान से क्या करेंगे प्रश्न नहीं है बल्कि आक्षेप है संतान से क्या करेंगे मतलब संतान से कोई प्रयोजन नहीं हमारा हाँ आत्मा ही लोक है उसी की कामना करनी है इतना ही ओम पूर्ण पूर्णमे पूर्ण पूर्णमायण